आज उनतीस मार्च दो हज़ार गुरुवार का दिवस है और हरिहर आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसे हमारी आश्रम की परंपरा है कि हम सबका जन्मदिन मनाते हैं तो आने वाले माह में रघुराज पाटीदार का जन्मदिन है और जोशी जी का है और तो संगीता बाबू जी का तो इन जनों के लिए जैसे अगले हफ्ते के गुरुवार को प्रारंभिक रूप से प्रस्तावित है इसमें अगर कोई आपत्ति होकर भी इसके बजा रखना है तो भी कोई समस्या नहीं देख लीजिए आप सब जगह इस बारे में चर्चा करें। इसके अलावा कुछ सामान्य बात उसके बाद में फिर हमारी वो ईश्वर प्रतिक्रिया पर चर्चा कर सामान्य बात जो बीच बीच में कुछ मोती ऐसे मिल जाते हैं जो गुरु के व्यक्तित वे से मिले हैं उनकी डायरियों से या उनके जो नोट्स बनाए थे उनसे मिले हैं उन तो बारे में हम बातें करते हैं क्योंकि तो तो उनकी जो दृष्टि थी बड़ी दिव्य थी और वो किसी भी किसी भी चीज पर आधारित नहीं होती तो वो उनकी ओरिजिनल विचार होते हम साधना करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है और उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं उसी का नाम साधना है हर व्यक्ति साधना करता है साधना के तरीके भिन्न भिन्न हैं। हर धर्म ने अपने साधना के कुछ तरीके बना रखे व्यक्तियों ने अपने अपने साधना अपने रुचि के अनुपूर्ण चुन रखी है और उनको करता है लेकिन सब में क्या कोई चीज़ सामान्य है सब चीज़ में कोई चीज़ कॉमन है वो तो सब में एक जैसी है क्या इस यात्रा का कोई ऐसा पड़ाव है तो सब लोग इस पड़ाव से शुरू होते हैं और किसी एक अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं ये प्रश्न गुरु जी ने हमको एक निश्चित रूप से तो कल भी उन्होंने ही बताया। उनका कहना था कि हर यात्रा गिनती से शुरू होती है जिसको हम सकल बोलते हैं शकल कल का मतलब होता है मेजरमेंट कलना कलना शब्द है कलना का मतलब होता है किसी चीज़ का नापना या तोड़ना या उसको उसकी सीमाओं का आकलन करना कलन करना यानि कंप्यूटेशन करना इस तरह से हर यात्रा आध्यात्मिक की शुरू होती कलंग से जैसे हमने चार धाम करे हमने दस नदियों में स्नान करा हमने पांच व्रत रखे हमने चतुष्मास करा हमने पांच टाइम की नमाज पढ़ी इस तरह से हम हर चीज़ को परमेश्वर की आराधना को गिनतियों से तोड़ते हैं यह हमारी यात्रा का आरंभ है और यात्रा का अंत आप खुद समझ सकते हैं जब ये गिनतियाँ समाप्त हो जाए वो यात्रा का चरम है जब पांच टाइम नमाज पढ़ने वाला नमाज में ही रहेगा वो नमाज से जुड़ा हो ही नहीं पाएगा चौबीसो घंटे उसके हृदय में वो भाव बना रहे जो नमाज पढ़ते वक्त रहता वो है वो भाव बना रहे जो तीर्थों में रखता वो भाव बना रहे जो स्नान करते वक्त रहता है या वो भाव बना रहे जो व्रत करते वक्त उपवास करते वक्त रहते या रोज़ा रखते वक्त रहता इसलिए हर यात्रा एक गिनती की सीमा से शुरू होती है हमने इतने उपास रखे इतने रोजे रखे इतनी नमाज पढ़ी इतने तीर्थ गए इतनी नदियों में नहाए इतने जब करें जब की संख्या होती हमने एक लाख जब करें तो समस्त यात्रा गिनतियों से शुरू होती है लेकिन गिनतियों से शुरू होती है गिनतियों पर कभी अंत नहीं होती इसलिए ये बात ध्यान रखना हमको जरूरी है हम गलती करते हैं गिनतियों से शुरू करते हैं और गिनतियों पर ही गिनतियाँ बनी रहती हैं उन गिनतियों के बाहर ही नहीं आ पाते वो गिनतियाँ हमारी बेड़ियाँ बन जाती हैं उन गिनतियों के बाहर आ पाने की हिम्मत बिरले कर पाते हैं हमको ऐसा डर लगता है कि शायद हम इन गिनतियों को कम कर देंगे तो ईश्वर नाराज़ हो जाएगा इन गिनती को कम कर देंगे तो हमारा व्यवसाय घट जाएगा इनको गिनती को कम कर देंगे तो शायद हम बीमार पड़ जाएंगे ये हमारा मानसिक रोग हो जाता है और हम इस रोग रोग को ही आध्यात्मिक रोग कहते हैं इस रोग से हमको मुक्त होना है और एक स्वस्थ मानसिकता से साधना करना साधना बोझ नहीं होना चाहिए परमेश्वर की साधना आनंद का उत्सव होना चाहिए एक त्योहार होना चाहिए जिसमें आनंद मनाते हमारे यहाँ तो हम कई बार त्यौहारों को भी बोझ बना लेते जो त्यौहार आते हैं वो भी बोझ बन जाता है अरे बापरे ये त्यौहार अगर दिवाली आ गया बापरे इतना सारा काम आती है इतना खर्चे की व्यवस्था करनी है अभी आगे ये कपड़े बनवाने हैं अरे हम त्यौहारों को अब आनंद के बजाय तनाव का कारण बना लेते हैं तो ये हमारे सीमित गिनती वाला जीवन है इसको हम असीम तक जब ले जाते हैं तो गिनती को छोड़ना ज़रूरी होता है जैसे एक को छोड़ोगे जब तक तो आप दो पे आओगे, गए दो को छोड़ोगे जब तीन पे हो जब आप माला जपते हो तो एक के बाद दूसरे और दूसरे के, के बाद बाजी तीसरी आएगी तीसरे के बाद चौथी आएगी आप बोलो बोलोगी एक को पकड़े है, तो दूसरी नहीं आएंगी जब दूसरे को पकड़ोगे तो तीसरी नहीं आएंगी इसलिए जब तक आप हर गिनती को पीछे नहीं छोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर असीम को पाने के लिए आपको सारी गिनतियाँ छोड़ना पड़ेंगी समस्त गिनतियों को छोड़े लेकर परमेश्वर प्राप्त नहीं होता इसलिए वो निष्कल है या अकाल अकाल जो किसी भी गिनती या समय या अंतरिक्ष की सीमा में परमेश्वर को बांधा नहीं जा सकता हमारी एक खसलत होती है गलती होती है कि हम परमेश्वर को भी सीमाओं में बांधना चाहते हैं वो हमारा भगवान है वो हमारे धर्म का मंत्र है वो हमारा त्यौहार है हमारे पंथ का आश्रम है इसलिए ईश्वर को भी हम सीमाओं में बांधने की कोशिश करते हैं और ये हमारी नादानी है बचपना है मूर्खता है कि उस असीम को एक सीमा में बांधना कैसे संभव है क्योंकि वो तो असीम है समस्त सीमाएं उसके उधर के भीतर हैं ब्रह्मांड की भी सीमाएं उसके भीतर है और समय की सीमाएं भी उसके अंदर और कोई भी चीज उसके बाहर नहीं है जब ये बात समझ में आती है तो एक आनंद अंदर से पैदा होता है अभी क्या होता है कि मन में अगर कोई विचार आता है हम अरे अरे ऐसे विचार क्यों आए मेरे मन में है ना मेरा मन गंदी जगह पे क्यों चला गया मेरा विचार उस चीज़ को क्यों पकड़ के बैठा इस तरह से हम अंदर से दुखी हो जाते हैं पर ये दुख कब तक होता है जब तक हमारे मन में अच्छे और गंदे का भेद है जब अगर हम जान रहे कि पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर को सा कुछ ही नहीं तो अच्छा और बुरा तो उसका रूप है अच्छा और बुरा तो उसने स्वांग रचा हुआ है जैसे अगर हम सिनेमा देखें तो उसका तो जो विलन है जरूरी थोड़ी ना कि वो ख़राब आदमी है और जो हीरो जरूरी थोड़ी ना कि बहुत अच्छा आदमी है ये तो उसके स्वांग हैं, वो उसने एक्टिंग कर रहा है तो परमेश्वर तो परमेश्वर है वो बुरे की भी एक्टिंग कर रहा है अच्छे की भी एक्टिंग कर रहा है तो मन को अगर हम ये कहें कि चलो जा छूट तेरे को मर जाए जहाँ जा आ, लेकिन अगर तेरे में ताकत है तो ईश्वर के बाहर जा के बता तू तो जहाँ जाएगा ईश्वर पहले से वहाँ पर तू अपने को पाएगा अच्छी जगह जाएगा तो भी ईश्वर को पाएगा बुरी जगह जाएगा तो भी ईश्वर को पाएगा ये जब सोच विकसित होती है तो कितना मन को शांति और आनंद मिलता है मन को पकड़ने का प्रयास बड़े बड़े लोग करते हैं बड़े बड़े संत करते हैं बड़े बड़े विचारक करते हैं सोचते हैं मन को काबू न करेंगे क्या मन को कोई सचमुच में काबू कर सकता है अगर मन को सचमुच को में कोई लाखों में एक ने कर भी लिया तो उससे क्या सारी जनता का फायदा हो सकता है क्या सारी जनता समझ सकती है कि मन को कैसे काबू में करेगी? और कर भी लेगा कोई हजारों लाखों करोड़ों में से एक जना तो उससे क्या परमेश्वर मिल ही जाएगा क्या उसको आत्मबोध हो ही जाएगा क्या उसका जीवन सार्थक हो जाएगा ये प्रश्न आपसे आप पूछा कि इतनी कठोरता अपने साथ करने से क्या होगा वास्तव में हमको परमेश्वर को पाना है परमेश्वर का एहसास प्राप्त करना है उसका बोध प्राप्त करना है तो इस जीवन को उत्सव की तरह जीना है आनंद से जीना है कठोरता से दूर रहना है और मन को छूट देने के पहले हमको ये बात समझना जरूरी है कि वो जहाँ जाता है वहाँ पहले ईश्वर को पाते उपनिषद कहते हैं कि वह तेज से तेज दौड़ने वाले से भी तेज हर जगह पहुंच जाता है और दूसरी बात उसके पैर नहीं वो चलता नहीं है लेकिन तेज से तेज दौड़ने वाले से भी तेज वो हर जगह पहुंच जाता है आप खुद तेजी से दौड़ के जाओ मालूम पड़ेगा ईश्वर तो हम पहले से हम लोग उधर से इधर तक तो इधर बैठा ईश्वर तो इधर तक जाते हैं खुद भी वहाँ पर थी उससे परे जाना असंभव है क्योंकि वो उस ब्रह्मांड की सारा ब्रह्मांड हम उसके उधर के भीतर है इसलिए हम उससे परे जा नहीं सकते अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर हम मन को कह देंगे ठीक है तुम जाओ जहाँ जाना है विचरो और हम जब उसको ये जानकारी के साथ पे तो जहाँ जाएगा परमेश्वर को वहीं पाएगा और तुम कुछ छूट आप विश्वास न करेंगे लेकिन तब मन तुरंत काबू में आ जाएगा तब मन का विचरना भागना सब बंद हो जाएगा मन स्थिर और शांत हो जाएगा क्योंकि उसकी भाग है किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को न भोगाए उसे भोगने के लिए किसी चीज़ को जब देखा है उसे देखने के लिए उस मन की सारी दौड़ तभी शांत होगी जब वो जान जाएगा कि जो कुछ है वो है और उसके सिवा कहीं नहीं ये तो बाकी सब स्वांग है। हमको लगता है वो बुरा है ये अच्छा है ये प्यारा है ये घृणित है ये सुगंधित है ये तो बदसूरत है ये सब चीज़ों के बीच में भी एक कॉमन फैक्टर है जो है ईश्वर भिन्न भिन्न गहनों में मूल है सोना तो हम सोने पे अगर जाएंगे तो गहनों के रूप रंग से हमको कोई बहुत ज़्यादा सरोकार में रह जाएगा चाहे जब हम रूप बदल लेंगे एक गहना खरीदना है रंग पसंद नहीं आया डिज़ाइन पसंद नहीं आया हम उसको ठीक है गला दूसरा बनाने के सोना तो कहीं नहीं जा रहा हमारा हम अगर ये बात जानते हैं तो फिर हमको न तो हृदय में प्रतिस्पर्धा रहेगी ना भाग रहेगी रहे रहे तो मन अपने आप शांत रहेगा मतलब तो मन की भागदौड़ से बचना है मन से डरो मत मन को इसके पहले कि आप पूरी छोड़ दो उसको ये ट्रेनिंग दो ये समझा दो कि तुम परमेश्वर से आगे जा नहीं सकता उसके बाहर जाना संभव नहीं तब मन आसानी से काबू जाए और तब परमेश्वर का एहसास आनंद से भर जाता है और वो परमेश्वर का एहसास संभव हो पाता उसके पहले मन की में संभव ही नहीं क्योंकि मन इतना विशिष्ट रूप से दुश्मन है हमारा कि हमको हर कर्म की सजा देता है रुलाता है कभी कभी हंसाता है लेकिन सचमुच में वो कभी हमारा सच्चे में साथ नहीं हमेशा हमारा दुश्मन बना होता है और इसको दोस्त बनाना है तो इससे लड़ना नहीं है इससे लड़ लड़ के हम कभी इससे पार नहीं पा सकते इससे प्रेम करके इससे पार पा सकते और उसको प्रेम तभी मिलेगा जब हम इसको सही बात बताएं कि हमारी तोड़ शिव से परे जा नहीं सकती और शिव से कम कुछ मिल नहीं सकता परमेश्वर से ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते परमेश्वर के अंदर हमें ही तो फिर इसकी दौड़ अपने आप शामिल इसलिए इस दौड़ से मुक्ति पाना है तो ये सत्य जानना जरूरी और तभी हम गिनती के पार जा सकते तो गिनतीयों के भीतर ईश्वर का एहसास किसी को भी नहीं होता न बड़े बड़े संतों को होता है न खूब बड़े बड़े साधकों को होता है ना आठ आठ घंटे तक धूप में खड़े रहने हुए करो वो बुराई कुछ नहीं है लेकिन बस उसके बाद डेढ़ करोड़ के बाद आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना न देखो सुनो वहाँ भी गलत नहीं है मैं कह रहा हूँ मैं किसी को गलत नहीं बोल यहां रहा हूँ यहाँ जो वो बात कर रहे हैं गलत किसी को नहीं बोल रहे हैं जो माना लेके पहला उसने मन का हटाया वो भी सही है लेकिन उसने हटाया तो सही ना मतलब आगे बढ़ा लेकिन बढ़ने की गति आपकी चाहे धीमी हो लेकिन आपका लक्ष्य अनंत ही होना चाहिए आपका सीमित लक्ष्य होगा तो डेढ़ तो करोड़ जब करना है आपने डेढ़ करोड़ कर लिया चलो छोटी मोटी सिद्धि भी मिल गई है ना क्या उस सिद्धि से परमेश्वर का एहसास हो जाएगा पक्का नहीं होगा वरण आपका अहंकार बढ़ सकता है उन छोटी मोटी सिद्धियों से और परमेश्वर से जितने आज करीब उससे भी ज्यादा दूर जा सकते हैं। एक सरल है जितने परमेश्वर के करीब है वो एक व्यक्ति जो अपने आप को बाहर से धार्मिक दिखाता है वो परमेश्वर से कहीं और दूर है मुझे इस मामले में बचपन की एक बड़ी हुई कहानी छोटी सी है याद आती कि एक गरीब था जो कुछ भी किसी का काम वो छोटा मोटा कर देता था कोई परेशानी हो तो उसका काम कर देता था जो मिल जाता था खा पी के वो खाट पर सो जाता उसके घर में दरवाजा नहीं था खिड़की में भी दरवाजे नहीं थे खाली अंदर एक खाट थी और एक मटकी में पानी था वो रात को आके सो जाता, दिन भर में किसी का भी काम कर दिया किसी के घर झाड़ू लगा दी कोई बीमार हो तो उसके हाथ पैर दबा दिया किसी ने कुछ दिया वो खा लिया और सो जाता क्या हुआ कि एक दिन रात को एक फरिश्ता आया उस फरिश्ते ने उसको जगाया बोले क्या नाम है तुम्हारा वो बैठिए भैया फलाना नाम बोले क्या कर रहे हो तो फरिश्ते ने कहा भाई हम एक सूची बना रहे हैं उस सूची में हम उन लोगों को लिख रहे हैं कि जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो वो वापस ले लिया बोले इसमें तो मेरा नाम हो ही नहीं सकता पहली बार तुम्हें कभी मंदिर गया नहीं मस्जिद गया नहीं दूसरी बात मेरे को ये भी नहीं मालूम कि मैं हिंदू के मुसलमान होंगे क्रिश्चन होंगे मेरे बाप तो माँ बाप तो सड़क पे छोड़ गए थे मेरे को मुझे तो ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो भैया परमेश्वर को मैं कैसे प्रेम करूँ और कौन से परमेश्वर को फ्रेम करूँ बोले फरिश्ते ने बोला आप बिल्कुल सही कह रहे हो इस लिस्ट में तुम्हारा न ना तो नाम है ना हम शामिल वो तो चला गया कुछ दिनों बाद दूसरा पर्व फरिश्ता आया उसने बोला भैया आज और तुम और क्या कर रहे और कौन सा सर्वे चल रहा है तुम्हारा बोले आज हम उन लोगों की सूची को लेकर तस्दीक कर रहे हैं परमेश्वर जी इनको प्रेम करता है इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है तुम परमेश्वर को प्रेम करो ये एक बात है लेकिन परमेश्वर तुमको प्रेम करे बहुत बड़ी बात है तुम परमेश्वर को प्रेम करो जरूरी नहीं है कि उसको परमेश्वर को जताओ कि हम तुमको मंदिर जाके प्रेम करते हैं मस्जिद जाके प्रेम करते हैं नदियों में नहा प्रेम करते हैं या हम जब करके प्रेम करते हैं परमेश्वर को प्रेम करने के लिए गिनतियों की कोई आवश्यकता नहीं लेकिन वो व्यक्ति उस परमेश्वर के संसार को प्रेम करता है कि इस परमेश्वर के ने जो कुछ बनाए हैं जो बंदे बनाए हैं मेरे आसपास उन लोगों को मोहब्बत करता है तो परमेश्वर उसको प्रेम तुम परमेश्वर को प्रेम करते हो ये एक बात और परमेश्वर तुमको प्रेम करता है बड़ी बात इसलिए उस लिस्ट में वो फरिश्ता बोलता है सबसे ऊपर तुम्हारा नाम कि तुम है कि परमेश्वर तुमको क्या तो ये छोटी सी कहानी कहो हो या उपाख्यान कहो लेकिन इन बातों से हृदय में एक परमेश्वर के प्रति आस्था पैदा होती है दिशा निर्देश मिलते हैं समझ आती है कि ज़िंदगी कैसी है दुनिया कैसी है साधना कैसी है तो आज हमारी बात थी कि हम साधना करें तो हमारे लक्ष्य क्या हों और उन साधना में हमारा तरीका क्या हो क्योंकि जब हम किसी चीज़ को स्पष्टतः जानते हैं तो हमारी यात्रा सहज हो जाती है जैसे अगर हमको यहाँ से किसी शहर के लिए निकले और हमको उसके रास्ते और रास्ते में आने वाली समस्याओं के बारे में पहले से मालूम है तो हम सुरक्षित वहाँ पर पहुँच सकते ऐसे ही परमेश्वर के बोध के लिए जब हम साधना करते हैं तो हम अनजाने ही अज्ञानी की तरह उन गिनतियों में भटकते हम आपको तो गुरुदेव कहते थे कि जब तक तुम गिनतियों के बाहर नहीं आओगे तब तक तुम्हें परमेश्वर का एहसास है लेकिन ये बात बड़ी मज़ेदार है कि गुरु जी हर किसी को ऐसा नहीं कहते थे सबको एक जैसी बात नहीं कहते किसी को यह कहते थे कि तुम इक्कीस माला या रोज जब किसी को कहते थे कि तुम फलाने तीर्थ हो आओ किसी को तब तो फलाने दर्शन करके तो अगर मैं ये पूछूं कि आप उनको ऐसा कह रहे हो उनको ऐसा कह रहे हो उनको ऐसा करो मेरे को ऐसा करो ऐसा क्यों? तो बोले तू तो, तो डॉक्टर है ना तो क्या सारे मरीजों को एक ही से दवाई देता है ऐसा तो नहीं तो फिर बोले कि कितने मैं भी तो डॉक्टर हूँ अध्यात्म का मैं सब लोगों का इलाज एक जैसे कैसे करूँ जो आदमी जड़ है अभी चला भी नहीं है तो उसको तो पहले चलाना तो पड़ेगा ना उसको क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्थिति है सबकी अपनी अपनी मानसिकता है और मन के जो द्वार हैं किसी के खुले हैं किसी के बंद हैं और किसी के मन में कोई द्वार ही नहीं है बिना द्वार के हैं तो उन सबके लिए आध्यात्मिक शिक्षा भिन्न भिन्न होती है इसलिए कहते हैं कि गुरु और शिष्य का जो संपर्क होता है उसके बीच में जो वार्तालाप होता है वो गोपनीय कहा जाता है जैसे डॉक्टर का पर्चा भी कहते हैं गोपनीय है। क्यों? कि अगर आपका पेट दुखा मैंने को दवाई लिख दी और तो पड़ोसी का दुखान ने कहा ये वाले दवाई ले ले हो सकता है आप उसकी जान ले लो इसलिए वो पर्चा गोपनीय है जरूरी नहीं कि वो दवाई उसके लिए भी काम की इसी तरह आध्यात्म में भी चर्चा दो तरह की होती है एक होती है व्यक्तिगत एक होती है सार्वजनिक जो सार्वजनिक बात होती है सबके लिए लागू हो सकती है जैसे एक डॉक्टर आकर खड़े होकर बोलता है भैया कि रोज़ सुबह स्नान करो रोज़ दांत साफ़ करो दांतों के बीच में स्लॉसिंग करो समय पे खाना खाओ क्या कर खाओ सलाद खाने बोलो तो ये बातें वो सबको कह सकते हैं उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या बीमारी है ये जनरल हेल्थ के जो नियम हैं वो डॉक्टर किसी को कह सकता लेकिन विशिष्ट बातें तो फिर उसी को कहेगा जो सामने वाले की विशिष्ट बीमारी देखते हैं इसलिए अध्यात्मिक भी ऐसी बातें होती जो आपको विशिष्ट व्यक्ति को ही कहीं जाती अगर मैं आज आके ये बात सार्वजनिक रूप से कहूँ मैं ये मानती चाहता हूँ हमारा जो डायलॉग है जो बातचीत आपस में ये सीमित दायरे में हम मित्रों के बीच में। मैं जानता हूँ कि ये बातें सबके लिए ही उचित हैं लेकिन उसके बावजूद सब लोगों के हाजमे के लिए उचित नहीं है सब लोगों की बात आज समझ नहीं आ सकती क्योंकि आज हम कहीं गिनतियाँ छोड़ो तो मेरे अपने वाले कहीं मेरे खिलाफ लेंगे कहीं मेरे को तुम मारने को तैयार हो तो जाएगा तो मतलब तुम किन बातों की बात करते हो क्योंकि अपनी सीमित मानसिकता को छोड़ने के लिए साहस की जगह तभी उपनिषद कहते हैं कि नयात्मा बलहीने लभ्य थे कि बलहीन व्यक्तियों को परमेश्वर का एहसास नहीं होता परमेश्वर का एहसास होता है जो साहस है जिसके पास और साहस कैसा उन बेड़ियों के बाहर आने का साहस, उनको तोड़ने का साहस, नए रास्ते पर अनजान राह पर चलने की हिम्मत अनजाने में कूद जाने की इच्छा ये जब हो तभी परमेश्वर का एहसास है। परमेश्वर का एहसास किसी से बेटे हाईवे पर नहीं हो सकता तुम सोचे सब लोग इस रास्ते पर गए मैं चलो पीछे पीछे हो जाएगा बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि वो उसके रास्ते जा रहा है तुमको तुम्हारा रास्ता खुद बनाना पड़ेगा इसलिए सबकी सुनो अपनी अंतरात्मा की अंत में सुनूँ और उसके अनुसार चलूँ तो हमारी ईश्वर प्रतिनिधिया की कि यात्रा अब हम जहाँ जिस मुकाम पे थे कि पिछली बार हमने पढ़ा था कि बौद्ध दार्शनिक जो समय हुआ था करीब आठवीं शताब्दी में उस समय अनिश्वरवाद का बोलबाला हो और उस अनिश्वरवाद के बोलबाले की वजह से लोगों को भी कुछ छंटा पढ़ने लगी कोई भगवान नहीं कोई आत्मा नहीं मन ही सब कुछ है और मन ही अंतिम सत्य है और जो चेतन मन है वही सब कुछ करता है, और उन्होंने ये भी कहा कि कार्य कारण का रिश्ता कुछ नहीं होता आपने देखा कि बाप के बाद बेटा आया माँ से बेटा पैदा हुआ तो बोले माँ पैदा आई पहले हुई बच्चा बाद में पैदा हुआ इससे माँ की वजह से बैठा हुआ ये कैसे बोल सकता उन्होंने उन सब कार्य कारण रिश्तों को भी नकार दिया उन विज्ञान विज्ञानवादी जो बौद्ध लोग थे उन लोगों ने इस रिश्ते को भी नकार दिया कि कार्य कारण का रिश्ता हम सापेहिकता का सिद्धांत आध्यात्म का सापहिक शिकता का सिद्धांत कैसा है वैसा है कि आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया और उसके अनुकूल कोई व्यवहार किया तो इससे ये इस सिद्ध होता है कि आपके भीतर एक सत्ता है जो ज्ञान प्राप्त कर सकती है और उसके अनुकूल एक्शन ले सकती है, उसके अनुसार कर्म कर सकती है। इसके लिए आपके भीतर एक सत्ता है बैठी और जिसको हम आत्मा कहते हैं जिसका मतलब कॉन्शियसनेस चेतना और वही चेतना इस मैं की तरह आप इस शरीर को चलाती है कि मैं हूँ और उसी मैं को हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास मैं ब्रह्म हूँ लेकिन ये शरीर को मैं ब्रह्म नहीं कहता हूँ मैं उस चेतना को ब्रह्म कहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम मैं शिवो हूँ अनल मैं खुदा हूँ लेकिन ये तब जब मैं अपने आप को शरीर नहीं मान रहा तब तो मैं उस चेतना को ईश्वर मानता हूँ उस चेतना को खुदा मानता हूँ लेकिन ये तभी संभव है जब मैं इस शरीर के मुँह से मुक्त हूँ अगर उस शरीर से मेरा मुँह है तो फिर मैं कहूँगा कि यार मेरा हाथ दुख रहा है मेरा सिर दुख रहा है मेरा पाँव दुख रहा, रहा है मैं बूढ़ा हो गया मैं गरीब हूँ मैं डॉक्टर हूँ मैं अमीर हूँ मैं पैसे वाला हूँ मैं ज्ञानी हूँ इस तरह से मैं शरीर के अहंकार से युक्त होकर बात करूँगा लेकिन इन सब से अगर मैं मुक्त हो सकता हूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि अहम ब्रह्मास ब्रह्म हूँ लेकिन यह बात कहने के लिए एहसास करने की और यह एहसास ही परमेश्वर का एहसास है इसी का नाम है सेल्फिलान अंतरबोध आत्मबोध इसी के लिए हम सारा प्रयास करते हैं आत्मबोध जब होता है तो मनुष्य इस जीवन को संपूर्ण सारसता के चरम सीमा तक ले जाता है मनुष्य जन्म में ही संभव है और कोई जीव नहीं कर सकता है आत्मबोध का गाय नहीं कर सकती पिता नहीं कर सकता छिपकली नहीं कर सकती शेर कितना बड़ा राजा हो तो जंगल का लेकिन वो नहीं कर सकता ये काम कर सकता है तो मनुष्य कर सकता तो इसका जवाब हम देव देते हैं अपने ईश्वर प्रत्यनिज्ञा कार्य में कि तुम सापेक्षिकता को इंकार करते हो कोई, कोई आत्मा नहीं है जब तुम कोई कार्य कारण संबंधों को इंकार भी इनकार करते हो कि विशिष्टता को इनकार करते हो कि आत्मा की वजह से क्रिया होती है यूजफुल वर्क जैसे जिसको हम कह सकते ऐसा कार्य जिसमें एक उद्देश्य की पूर्ति होती है जैसे मुझे यहाँ से इंदौर जाना है तो मैं खड़ा हुआ कार में बैठा कार चलाई इंदौर पहुँचा महाकाल से उतरा और मैंने काम किया एक उद्देश्य की पूर्ति उसमें हर उठाया गया कदम या कुछ भी एक्शन नहीं गई वो एक इंदौर जाने के कार्य का हिस्सा है एक क्रिया में एक सतर्कता भी है और साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेशन है एक व्यवस्था है सुव्यवस्था है उस व्यवस्था व्यवस्थित कार्य को करने के लिए मेरे पास ज्ञान पहले मैंने प्राप्त किया कि इसको कैसे करो और फिर मैंने व्यवस्थित कार्य प्राप्त किया ये सिद्ध करता है कि मेरे भीतर एक सत्ता है जो ज्ञान भी प्राप्त कर सकती है और उसके अनुसार एक क्रिया कर सकती है इसी का नाम हम ईश्वर रखते हैं इसी का नाम परमेश्वर रखते हैं इसी का नाम खुदा रखते हैं तो तुम जो चाहो नाम दो लेकिन यही सर्वोच्च सत्ता है जो ज्ञान प्राप्त करती है और उसके अनुसार एक क्रिया करती है लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है मन के स्फुलिंग हैं चेतन मन के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो शिव शिवदार्शनी कहता है कि जब मन की स्कूलिंग हैं वो जब चले जाते हैं तो स्मृति कैसे होती है? आप कहते हैं कि हमको स्मृति कैसे होती है एक बात स्पष्ट है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं उसका नाम है प्रमेय संसार में जितनी वस्तुएं हैं चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कुत्ता बैठा हो या एक कुर्सी टेबल हो एक बिल्डिंग हो या चाँद सितारे हों सब कोई क्या है प्रमेय प्रमेय का मतलब होता है ऑब्जेक्ट सबको ये एक है? एक जीव आप अपने आप बोले हो सके आप हैं प्रमात्र प्रमात्र वो है जो इन सब प्रमेयों का आनंद लेता है इनका उपभोग करता है या इनको देखता है सुनता है या छूता है इन पांच इंद्रियों से उन प्रमेयों में और प्रमात्र में संपर्क होता है इस संपर्क का नाम है प्रमाण इस संपर्क का नाम है प्रमाण तो प्रमेय का इंद्रियों से जो संपर्क होता है उस संपर्क का नाम है प्रमाण जैसे एक मटकी रखी है मैं देख रहा हूँ तो मटकी मेरा प्रमेय है मैं इसका प्रमात्र हूँ और ये देखने की क्रिया मेरा प्रमाण है अब ये सारी इंद्रियाँ आंखें नाकें नाक त्वचा है कान है जो भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों को लाती है वो सारे मन पर जाकर ठहरते हैं मन पर जाकर एक प्रभाव पैदा करते हैं उस मन के ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ते हैं जैसे गुलाब का फूल हम कहेंगे दिखने में तो बड़ा सुंदर है पर इसकी खुशबू अच्छी नहीं है क्योंकि अब हमने उसको एक स्पेसिफाई कर दिया है कि दिखा फूल खूबसूरत है खुशबू अच्छी है दूसरा फूल बड़ा सुगंधित है उतना खूबसूरत नहीं तीसरा फूल खूबसूरत भी है और इसकी खुशबू भी, भी बहुत महीन बहुत अच्छी है इस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं वर्गीकृत कर देते हैं इसको बोलते स्पेसिफिक नॉलेज या विशिष्ट ज्ञान या अभिला जब पहले बार हमने देखा गुलाब का फुल तो एक क्षण के लिए हमको ईश्वर के दर्शन होते परमेश्वर के दर्शन क्योंकि उस वक्त हमारे भीतर कुछ भी नहीं हम खाली गुलाब के फूल को देख रहे हैं लेकिन तुरंत हमारा मन आ जाता है बीच में बोलता है ये गुलाब है पहले भी देखा था पहले वाला इससे बड़ा था वो ज़्यादा ताज़ा था उसका रंग इससे ज़्यादा गहरा था ये उसका रंग कमज़ोर है छोटा है लगता शायद बासी हो गया पर लाया कौन एक, एक प्रश्न दिमाग में चालू हो जाते हैं और इस तरह अभिलाप शुरू हो जाता है तो ज्ञान के दो हिस्से हैं पहला हिस्सा जिसको बोलते हैं निर्विकल्प ज्ञान किसी भी वस्तु को लो निर्विकल्प ज्ञान वो सामने जब आता है तो उसका कोई रूप रंग नाम या उसका कोई कमेंट्री नहीं होती उसके लिए लेकिन एक क्षण के अंदर वो मन बीच में खड़ा हो जाता है और उसकी कमेंट्रियाँ शुरू हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं सविकल्प ज्ञान तो हर हर वस्तु का ज्ञान दो हिस्सों में बटा है निर्विकल्प ज्ञान और सविकल्प ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान एक क्षण के लिए आता है और सविकल्प ज्ञान फिर सदा बना रहता है विज्ञान विज्ञानवादी यहाँ पर थोड़ा सा गहराई से सोचने जैसी बातें हैं लेकिन फिर भी बहुत सरल भाषा में हम बात करेंगे इसको कोई कठिनाई जहाँ कठिनाई लगे उसको छोड़ देंगे उसको फिर से आएंगे निर्विकल्प ज्ञान क्षणिक होता है लेकिन योगी गण जो परमेश्वर को अच्छे तरह से समझने का प्रयास करते हैं तो वो उस निर्विकल्प ज्ञान में ही अटक जाता है गुलाब का फूल तो गुलाब का फूल उसको देखा और उसमें उसको परमेश्वर की सुंदरता दिखाई दे रही है वो न तो किसी चीज़ से तुलना करता है ना उसका स्मरण आता है नाम का कि गुलाब का फूल उसको उसके नाम का स्मरण भी नहीं आता न उसकी सुगंधि की वो किसी से तुलना करता है न उसके रूपरण के बारे में कोई टिप्पणी करता है वरन टिप्पणी तो बात कर उसके मन में ये टिप्पणियाँ पहले ही नहीं होती वो तो उस गुलाब के फूल के सौंदर्य में हो जाता, क्योंकि उसको वहाँ पर ईश्वर का सौंदर्य दिखाता है तो वो प्रथम चरण का ज्ञान मेरे निर्विकल्प ज्ञान है दूसरा ज्ञान सविकल्प ज्ञान है लेकिन कॉन्सेप्ट जो बनती है धारणा बनती है वो दोनों ज्ञानों से मिलकर बनती और यही कॉन्सेप्ट जब हम रिट्राइव करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कहें अरे गए साल मैंने इस व्यक्ति को देखा था आज फिर से दिखाई दिया अब एक साल पहले हमने देखा था एक साल तक हमको उसकी कोई याद नहीं आई लेकिन वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड था जैसे हम एक सीडी खरीद ला है वो दस साल बाद ध्यान आया फिर बजे तो उसमें तो आवाज़ निकलेगी जो दस साल पहले रिकॉर्ड करी ऐसे हमारे दिमाग में कोई बात रिकॉर्डेड है तो बरसों बाद भी जब हम उस व्यक्ति को देखें अच्छा हाँ इससे मिले हैं कहीं कही ना कहीं अच्छा ध्यान आ जाए तो वही है रामलाल जी इस तरह से हमको स्मरण आ जाता है तो विज्ञानवादी जो बौद्ध लोग कहते थे कि ये जो स्मरण है बोले ये जो दो तरह का ज्ञान है सर्विकल्प ज्ञान तो सर्विकल्प ज्ञान तो बोले मिथ्या है सिर्फ निर्व निर्विकल्प ज्ञान जो वो हमने क्षण भर में प्राप्त किया था वो ही वास्तविक ज्ञान है और हम उसी पर हमारी स्मृति आधारित है और ये जो सर्विकल्प ज्ञान है मिथ्या है लेकिन चूँकि हमको बाद में फिर से वो सर्विकल्प ज्ञान उस वक्त चालू हो जाता है जब हमको स्मृति होती है इसलिए स्मृति उस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर यानी हमने जो शुरू में उसको देखा था और हमारी जो धारणा बनी थी उस पर आधारित प्रतीत होती गलती से वास्तव में उस पर प्रतीत नहीं होती ऐसा विज्ञानवादियों का कहना है कि हमको वो जो क्षणभर का ज्ञान था उसी पर इस स्मृति आधारित है और जो हमको उसका कॉन्सेप्टअल नॉलेज था यानी जो धारणागत ज्ञान था कि ये गुलाब का फूल है बड़ा सुंदर है लाल पीला है उस पर हमारी स्मृति आधारित नहीं होती इस बात का मतलब ये है कि जो ज्ञान है वो ही ज्ञान है और बाकी जो हमने कॉन्सेप्ट बनाए वो मिथ्या है तो शिव दार्शनिक उसका जवाब देते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट मिथ्या होती तो इस प्रति मिथ्या ज्ञान पर आधारित होने के वजह से खुद भी मिथ्या मींस झूठी गलत तो ये खुद भी झूठी होती खुद भी गलत होती तो ये संसार की व्यवस्था चरमरा जाती आपको तो मैंने देखा उसको तो चोरी करते हुए तो तुम बोले तुमने कहाँ से देखा वो उस मन ने जहाँ देखा तो वो मन तो कब तो मर गया तुम्हारा इसलिए कोई गवाही ना कोई चीज नहीं हो सकती क्योंकि आप तो ये कहते हैं कि वो तो मिथ्या ज्ञान पर आगे तो मिथ्या ज्ञान को किसी प्रामाणिक स्रोत से कैसे तोड़ा जा सकता है? और जो प्रामाणिक है उसको मिथ्या कैसे कह सकते ये बड़ा सूक्ष्म तर्क है लेकिन तर्क एक बुद्धि को समझ में आया जाए ऐसा जब हम उसको कहते हैं कि हम उस पर आरोपित ज्ञान है कि गुलाब का फूल लाल है पीला है सुगंधित है छोटा है बासी है ये बात हमने एक बार देख ली और दस साल बाद हमने याद किया कि हाँ हमने गुलाब का फूल देखा था लाल का पिला था बोले नहीं वो तो जो तो तो प्रथम क्षण था वही स्मृति में है और बाकी जो तो चीज़ आ रही है आप वो, वो मिथ्या है तो मिथ्यागान पर क्या स्मृति आधारित हो सकती है शिवदासि कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता मिथ्या गान पर अगर स्मृति आधारित होगी तो समस्त संसार की व्यवस्था धराशाही हो जाएगी क्योंकि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं शिवदास ने कोई ऐसे तर्कों से कोई लेना देना नहीं किसी ऋषि को क्या लेना देना है कि इस तरीके की तुम क्या बोल रहे हो लेकिन तुम जब अगर ऋषि बात बोलोगे जिससे जनता का नुकसान होता है वो तो गलत दिशा में जाती है तो तो उस जागरूक इंसान को जरूरी है कि हस्तक्षेप करना पड़ेगा वरना आप ये देखिए कि कहीं भी वाद विवाद परमेश्वर को जानने का तरीका नहीं है ना वाद विवाद के द्वारा परमेश्वर को जाना जा सकता ना किसी के विचारों का खंडन करके ईश्वर को जाना जा सकता लेकिन जब लोगों को गलत दिशा में बरगलाया जाए तो हम तटस्थ नहीं रह सकते रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध कि जो तटस्थ हैं वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने निरपराग हैं क्योंकि हमने तो कोई हिस्सा ही नहीं लिया द्रौपदी का हो रहा था हम तो तटस्थ बैठे देख रहे थे क्या इससे द्रोणाचार्य इस पाप से मुक्त हो सके क्या इस पाप से भीष्म पितामह मक्त हो सके नहीं उनको सबको उस पाप की सजा भुगतना पड़ेगी कि जब गलत हो रहा है तुम्हारे आँखों के सामने और तुम चुप बैठे हो ये भी अपराध है अगर तुम्हारे सामने गलत होता है तो चुप कन बैठो उसका विरोध करो और यही बात उत्पल देने के लिए कि अगर तुम जनता को ऐसी दिशा में ले जाओगे हैं जहाँ अनेश्वरवाद की ओर ले जाओगे और जब परमेश्वर एक है जो हम सबको बांधे हुए एक मुट्ठी में परिवार की तरफ बांधे हुए पूरे ब्रह्मांड और जब हम कहेंगे ईश्वर नहीं है तो फिर तो उच् श्रृंखलता स्वाभाविक संसार कौन परमेश्वर का डर ही नहीं है परमेश्वर डरने की चीज नहीं है लेकिन गलत करने वाले को तो डरना पड़ेगा हिंदू देवी देवताओं में आपने देखा होगा कि कालिका का रूप बड़ा बहना है जिमान बाहर बाहर निकली हुई है विकराल आंखें बड़ी बड़ी है हाथ में कुंड लिए हुए तो ये विक जो विकराल रूप है क्यों है ये विकराल रूप मात्र आपको सही राह पर लाने के लिए ये मित्रति इसलिए है कि आप डरिए कि गलत की सजा मिलेगी अगर हम गलत करेंगे इस संसार में तो सजा मिलेगी अन्यथा परमेश्वर सौम्य सुंदर है और आपका सबसे बड़ा हितैषी प्रेमी मित्र है अगर हम गलत काम करते हैं गलत भावना से कार्य करते हैं तो फिर हमको सजा हम इन्वाइट करते हैं बुलाते हैं परमेश्वर कहते हैं तुम खतरनाक रूप में हमारे पास आओ फिर वो कभी चोर के रूप में आता है कभी डाकू के रूप में अपने घर आता है और फिर जब कहते हैं अरे सला चोर आ अरे हमने ही बुलाया था चोर तो क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसको ये रूप रखना पड़ा इस तरह से जब हम परमेश्वर की सत्ता को इनकार करते हैं तो हमको हस्तक्षेप करना जरूरी है और वही प्रक्रिया के लिए हम उसी प्रोसेस के लिए यहाँ पर ये तीसरा आधिक पढ़ रहे हैं ईश्वर प्रतिविज्ञाकारिका का तीसरा आधिक है जो बताता है कि ईश्वर को हम कैसे सिद्ध करें वास्तव तो में पूरी ईश्वर प्रतिविज्ञाकारिका ईश्वर को सिद्ध करती है ईश्वर के स्वरूप का निरूपण करती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझती है कि भगवान कैसा है हमारे मन में हम भगवान की कैसी धारणाएँ आती ईश्वर की या सर्वोच्च सत्ता की धारणा हमारे मन में कैसी हो ताकि हम उसको समझ सकें और उसको जानकर ही हम उसका बोध पा सकते हैं जिसको जानेंगे नहीं तो उसका बोध कैसे प्राप्त हो पाएगा तो आज वैसे एक इलस्ट्रेटिव डायग्राम हमारे पास था शायद समय हमारे पास बहुत कम है लेकिन दो मिनट में इसको थोड़ा समझते बाकी हम अगली बार समझने का प्रयास करेंगे कि संसार ये है जहाँ प्रमेय है इंद्रिया है मन है और एक सीमित चेतना है ये सीमित चेतना हम अपनी आत्मा कहते हैं जीव की आत्मा और सचमुच में ये जीव की आत्मा विश्व आत्मा है जो विश्व आत्मा का मतलब है जिसके भीतर प्रमाण प्रमेय इंद्रियां मन सब कुछ उसी के अंदर है तो जीवात्मा का विश्व आत्मा में विकास करना है शुद्ध अध्यात्म है इस जीवात्मा को विश्व आत्मा से अभिन्न समझना ही अध्यात्म है ये जीवात्मा ही विश्वात्मा है इसलिए प्रमाण प्रमेय इंद्रिया मन ये सब मेरे भीतर ही हैं, क्योंकि मैं इन सबका स्वामी हूँ ये बात जब समझ में आती है तो फिर हमको ये सारे तर्कों से हम पढ़े चले जाते हैं लेकिन फिलहाल हम उन तर्कों के खंडन उत्पल कैसे करते हैं इनको हम अपनी इस बात को जारी रखेंगे और जब ये हमारी बात हो जाएगी पूरी फिल्म अगले आ पाएंगे तो फिलहाल हम आज की बात यहाँ पर समाप्त करते हैं और